की कक्षा का प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हम ईश्वर की प्रार्थना से अपने कार्य का प्रारंभ करेंगे ओम सहना भवतू सहनौ भुन सह वीयक तेजस्वीनावधीतमस्तु मेद्षा वह ओ शाति शांति शांति कल की कक्षा में मेरे सामने संध्या संबंधित दो प्रश्न आए हैं मुकेश जी ने लिखा है कि संध्या बोलकर करें या मन से ही करें उत्तम प्रकार कौन सा है तो संध्या बोल करके भी की जा सकती है लेकिन सबसे बढ़िया ढंग संध्या करने का है कि हम मन से मौन होकर के संध्या का अनुष्ठान करें वैसे इसके हम तीन ढंग देख सकते हैं हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो एक ढंग तो यह है कि हम बोलें जैसे ओम भूर भूवा स्व और इस ढंग से हम सब परिचित हैं दूसरा ढंग है जिसे हम उपांशु जब कहते हैं जब के तीन प्रकार हैं एक तो वाचिक जब, उपांशु जब और एक मानसिक जब। तो वाचिक जब तो ये होता है कि हम किसी भी मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे किया जाता है धीरे धीरे करने के साथ साथ हमें उसके अर्थ पर भी ध्यान देना होता है जैसे ओम भू भू स्वा ये जो मंत्र को बोल रहा हूं इसमें साथ साथ मेरे अंदर मंत्र के अर्थ का चिंतन भी चल रहा है तो एक तो विधि यह है कि वाचिक जब से या वाणी से संध्या का अनुष्ठान करू लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनका मौन होकर के संध्या करने का अभ्यास नहीं है उनका मन एकाग्र नहीं होता है जल्दी समाहित नहीं होता है मन के विचार साधक को ना जाने कहा ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संध्या बोल करके की जा सकती है और तीसरी एक अवस्था है कि केवल ओट हिलते रहे दूसरी अवस्था है केवल एक ओट हिलते रहे बस जैसे आंख बंद रहेंगी ये जो विधि है इसमें मंत्र के अर्थ का चिंतन भी मन ही मन चल रहा है और साथ में मंत्र भी चल रहा है लेकिन ये उपांशु जब है तीसरा जब है आंख बंद करके ये मानसिक संध्या है तो मानसिक संध्या सबसे सर्वोत्तम है सबसे हल्की संध्या है बोल करके लेकिन जो संध्या कर ही नहीं पाते तो उनके लिए अगर प्रारंभ में बोल करके भी वो संध्या कर लेते हैं तो ये अच्छा है दूसरी उत्तम स्थिति है उपांशु और तीसरी स्थिति है मानसिक तो सबसे उत्तम प्रकार जो है वो मानसिक संध्या है और दूसरा इन्होंने लिखा है संध्या एकांत में करे या सामूहिक में तो ऋषि देरंद जी महाराज ने संध्या को भी उपासना की ही तरह उन्होंने संध्या को स्थान दिया है कि जैसे योगी लोग एकांत में बैठकर के ध्यान करते हैं ऐसे ही संध्यापासना भी किया करें क्योंकि एकांत शांत स्थान में जब हम ध्यान में मग्न होकर के अपने मन को बहिर्मुखी विषयों से हटा करके अंतर्मुखी वृत्ति धारण करते हुए जब हम संध्या करते हैं तो उसका एक आनंद उसकी शांति एक अलग ही होती है उसी व्यक्ति अपने अंदर एक शांति का अनुभव करता है उस समय कोई तनाव नहीं होता है कोई क्रोध नहीं होता है और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सामूहिक में संध्या करते हैं तो, तो वृत्तियां जो है वो हमारी बिखर जाती है कोई नीचा बोल रहा है कोई ऊंचा बोल रहा है कोई ढंग से बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है तो अलग अलग ढंग से लोग जब सामूहिक संध्या कर रहे होते हैं तो उस समय कई बार साधक का मन खिन्न भी हो सकता है साधक का मन प्रसन्न नहीं रह सकता तो इसलिए जहां तक हो सके वहाँ तक किसी शांत पवित्र एकांत स्थान में ही संध्या का कार्यक्रम करना चाहिए जैसे आप जहाँ भी रहते हैं गांव में है तो गांव से बाहर कहीं खेत में किसी पेड़ के नीचे कोई पुल है कोई पुलिया है या कहीं भी थोड़ा सा एकांत स्थान जहां लोगों का आवागमन ना होता हो तो सबसे अच्छा स्थान है कि शांत एकांत एकांत स्थान में ही करें लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपने घर में कोई कमरा एक निश्चित कर लें और निश्चित समय पर ही संध्या करें निश्चित समय पर जब हम संध्या करेंगे तो हमारा मन जैसा ही वो समय आएगा वैसा ही अंदर से ये मांग करने लगा कि अब संध्या का समय हो गया है संध्या का समय हो गया है मुझे ध्यान करना है मुझे ध्यान करना है तो ऐसी स्थिति में संध्या में मन ना लगने की भी शिकायत दूर होगी और हम समय पर संध्या का अनुष्ठान कर सकेंगे एक दूसरे भाई ने लिखा है कि संध्या हर मंत्र के पहले ओम लगाने से कोई हानि तो नहीं ये ओम वाली जो समस्या है ये पुरातन समस्या है पहले बहुत लोग पूजा करते थे कि प्रार्थना उपासना पहले ओम लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। कुछ इस पक्ष में थे कि लगाएं, पाप क्या है इसमें कुछ कहते थे कि नहीं नहीं लगाना चाहिए तो दो पक्षों का ये विवाद जो है वो शाश्वत है लेकिन फिर भी आर्य समाज में एक पंडित मीमांसक बहुत अच्छे विद्वान हुए उन्होंने बहुत सारे व्याकरण के ग्रंथ और बहुत सारा साहित्य लिखा बहुत माने हुए विद्वान थे। तो उन्होंने लिखा है कि शास्त्र विधि से तो हर मंत्र के साथ ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है ये शास्त्र विधि है तो शास्त्र विधि उत्सृज्य या कर्म करोती काम कारता गीता में ऐसा आता है ना कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर के अपनी इच्छा से कोई कर्म करता है तो वो काम उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि शास्त्र की विधि से होता है तो शास्त्र की विधि क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण तो हर बार ओम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे पंडित जी एक हेतु देते हैं कि वहाँ हर नया कर्म हम करते हैं हम जब हर नई क्रिया नया कर्म करते हैं तो उसके प्रारंभ में हमें ओम लगाना चाहिए क्योंकि हर बार हम एक नया कर्म कर रहे हैं ओम वाक बाक, -बाक वाणी की प्रार्थना कर रहे हैं ओम प्राण प्राण प्राणी की प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई नया विषय नहीं है विषय एक ही चल रहा है प्रकरण एक ही चल रहा है जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं छे तो सबसे पहले ओम लगा दिए ओम प्राति दिग् निराधिपति अब क्योंकि वो विषय एक ही चल रहा है तो अब बार बार ओम दक्षिणा ओम उदीची ओम प्रतीचि बार बार ओम को लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती तो शास्त्र विधि तो ये कहती है कि जहां पर एक ही क्रिया एक मंत्र से हो रही है या एक ही प्रसंग या प्रकरण चल रहा है वहां हर बार ओम लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और कुछ कहते हैं जी अगर लगा भी दें तो कोई पाप तो है नहीं अगर बिना लगाए हमारा मन बेचैन होता है तो उस मन को शांत करने के लिए लगा भी सकते लेकिन शास्त्र विधि मुझसे तो, तो ये है कि शास्त्र विधि तो यही कहती है कि आप ऐसे प्रकरण में जहां पर एक ही प्रकरण चल रहा है वहां पर बार बार ओम लगाने की आवश्यकता नहीं जहां पर अलग अलग प्रसंग है वहां बार बार ओम लगा सकते हैं फिर आगे कहते हैं कि जहां पूर्ण विराम है वहीं श्वास लेना चाहिए या कहीं भी संध्या के मंत्र हम बोलते हैं तो पूर्ण विराम पूर्ण विराम के पहले कुछ अर्धविराम भी आता है लेकिन इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जिसमें अर्ध विराम की जगह पर केवल विराम दिया हुआ है एक तो है अर्ध विराम एक है विराम एक है पूर्ण विराम तो जहाँ पर मंत्र में विराम दिया हुआ है वहां पर साधक को रुक जाना चाहिए जैसे ओम उजयम तमस परि स्व पश्यन तरम अब यहाँ पर विराम है अब हमें रुक जाना चाहिए कोई कहता कि नहीं यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे हम तो अंतिम तक रुकेंगे तो अच्छा नहीं है क्योंकि इतनी लंबी सांस भी नहीं है और श्वास अगर हैवी तो ऋषियों ने जहां जहां पर विराम लगाया है वहां पर हमको रुक जाना चाहिए लेकिन आप देखेंगे तैत संहिता कभी आपने अगर दर्शन किए हो तो उसको आप देखेंगे तो एक मंत्र लगभग बीस पंक्तियों का अठारह पंक्तियों का दस पंक्तियों का अब इतनी लंबी सास तो किसकी होगी कि एक मंत्र शुरू करे अंत में जाकर के वो सांस ले और, आ, और दस पंक्तियों का बारह पंक्तियों को मंत्र समाप्त करे मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कोई बहुत प्राणायाम का अभ्यास ही हो उसकी तो मैं कह नहीं सकता लेकिन सांसे टूटेंगी और बहुत बार सांस टूट टूट जाएगी तो ये संध्या के जो मंत्र है इनमें कोई बड़े लंबे मंत्र भी नहीं है तो जहां जहाँ पर भी विराम है वहाँ अपने को रुकना चाहिए आगे कह रहे हैं कि मरसा परिक्रमा मंत्रा में नमो टाइप को क्या क्या बोले जैसे किसी के पास अगर पुस्तक हो तो वो देख सकते हैं कि मनसा परिक्रमा के मंत्र में योस्मान द्वेष्टि या इससे पहले आता है ते भ्यो नमो धिपति भ्यो नमो इस तरह की चीजें आती है तो वहां पर एक इस तरह का चिन्ह लगा रहता है जैसे ऐस बनाते अंग्रेजी का ऐसा चिन्ह लगा रहता है तो वहां पर एक संधि का नियम काम कर रहा है उसको बोलते हैं उसको उसको बोलते है अवग्रह चिन्ह और वो वहां पर व्याकरण के सूत्र लगकर के वहाँ संधि हो रही है जैसे आप यहाँ यज्ञ में मंत्र बोलते हो आदित्य अनुमन्य स्वय तो किसी ने पुस्तक में देखा होगा तो वहां पर आदित्य आदित्य के बाद यू ऐसे करके लगा हुआ है तो वहां पर आकार का लोप हुआ है अर्थ करेंगे तब आदित्य अनुमन्य अलग अलग हो जाएगा लेकिन जब आप संधि में बोल रहे हैं संहिता बोल रहे हैं तो अदित्य अब अनुमन्य से नहीं बोलेंगे वो आकार का लोप है वो व्याकरण की दृष्टि से आकार का लोप तो आदित्ये नुमन्यस्व है तो यहाँ पर भी आकार का लोप है ते नमो अधिपति नमो है वहां अधिपति नमो तो इस दृष्टि से इस अवग्रह चिन्ह है और ये इसको बोलने की आवश्यकता नहीं इसको हम बोल भी नहीं सकते केवल आकार वहां पे ना बोले बस इतना है एक और है उपस्थान तो मंत्र के तीसरे मंत्र में चंद्र लगी है उसे कैसे उच्चारण करें वो देखा जाए तो अनुसार का ही एक भेद है एक चिन्ह तो ऐसा होता है कि जैसे ऐसे किया ऐसे किया जैसे चंद्रमा होता है आधा ऐसे किया और फिर यू ऐसे रहता है तो उपस्थान मंत्र में एक जगह इस तरह से आया है ऐसे तो वो अनुस्वार का ही एक भेद है हरस्व अनुस्वार है वो हरस्वाद परो अनुस्वारा यानी हरस से हरस से उत्तर दीर्घात् परो अनुस्वारा और हरसात्पर पर अनुसारा तो हरस वर्ण से उत्तर जो चिन्ह लगता है वो अनुसार है इसको अनुसार बोलते हैं ये कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है हरस अनुसार है और और इसका इसका काल है आधी मात्रा इसे आधी मात्रा बोलते हैं ना आ आ, आ आ से भी आधी आ आ आ में तो दो मात्रा है तो आ से भी आधी तो अनुसार का ये एक भेद है तो हम इसको जब मंत्र आएगा तो उस समय आपको और बताएंगे तो कल हमने दो मंत्रों पे विचार किया था और आज तीसरा मंत्र हम लेंगे जिसको हम बोलते इंद्रिय स्पर्श मंत्र इंद्रिय हम सभी समझते हैं हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और जिसमें पांच जान इंद्रियां हैं पांच कर्मेंद्रिया है मन है प्राण है बुद्धि है अहंकार है तो स्वामी जी कहते हैं कि संध्या करते समय हमें अपनी इंद्रियों का स्पर्श भी करना चाहिए इंद्रियों का मतलब एक तो यह है कि पांच जान पांच कर्मेन्द्रिय तो उनको तो हम स्पर्श कैसे करें क्योंकि ये जो आठ इंद्रिय है ये तो इंद्रिय के रहने का निवास स्थान है ये इंद्रिय नहीं है ये इंद्रिय के रहने के निवास स्थान है जैसे घर में खाट पड़ी है तो घर में खाट पड़ी है तो तो खाट घर नहीं है बल्कि खाट अलग है और घर में खाट रखी हुई है तो ऐसे ही इंद्रियों के ये स्थान हैं पर इंद्रिय तो अदृश्य है उसको तो हम देख नहीं सकते तो इसलिए इंद्रिय का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए इंद्र के जो साधन है वो इंद्रिया इंद्र के जो उपकरण हैं, जैसे मैं हाथ से कोई काम करता हूं आंख से काम करता हूँ पैर से काम करता हूँ जीभ से कोई काम लेता हूँ तो ये इंद्र के साधन हैं, उपकरण हैं, और इंद्र है यहाँ पर जीवात्मा तो जीवात्मा को भी इंद्र कहा जाता है तो ये वो सूत्र भी है एक आप लोग अगर कोई अष्टाधी जानते हो तो इंद्रिय इंद्र, इंद्र मिं, मिंद्र लिंगम मिंद्र दुष्टम मिंद्र दत्तम इतिमा एक लंबा सूत्र है वो तो उसमें वहां पर पाणनी ने कहा कि इंद्र के जो साधन है इसलिए इनको हम इंद्रियों सब से बोलते हैं तो अब मंत्र शुरू करते हैं आप लोग भी बोलेंगे और मैं एक बार वो बोलूंगा एक बार आप बोलेंगे और फिर उसका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ करते चलते हैं। तो इंद्रिय स्पर्श मंत्र का प्रारंभ करेंगे ओ बोलिए ओ ओम प्राण ओम प्राण ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोत्र श्रोत्र ओम नाभि दिदयं। ओम दिदयं। ओम ओम दय ओ कठ ि ओम करतल ओंकलकर तो ये मंत्र हमें ये संकेत दे रहा है कि जब हम संध्या करने बैठते हैं तो हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं जैसे बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और दाएं हाथ की जो दो बीच की उंगलियां हैं इनसे हम एक एक अंग का एक एक साधन का एक एक इंद्री का स्पर्श करते हैं। जैसे मैंने कहा ओम वाक वाक तो इस तरह से ओम प्राणा प्राण तो इस तरह से ओम चक्षु चक्षु तो इन सब अंगों को छूने का जो तात्पर्य है स्पर्श करने का तात्पर्य है कि वैसे तो हमारा पूरा शरीर ही निरोग और बलवान होना चाहिए लेकिन फिर भी इन अंगों विशेष पर स्पर्श करने का जो ऋषि ने विधान किया है हम चूंकि इन अंगों से बहुत ज्यादा काम लेते हैं हालांकि हम जो भी भोजन शरीर में डालते हैं जो भी अच्छा पौष्टिक मधुर स्वादयुक्त भोजन जब हम शरीर में लेते हैं तो सीधा सीधा आमाशय में जाता है और आमाशय के बाद उससे हमें प्राण को भी शक्ति मिलती है बाणी को भी शक्ति मिलती है आंखों को भी शक्ति मिलती है सब इंद्रियों को शक्ति मिलती है तो यहां पर छूना और भोजन खाकर की शक्ति प्राप्त करना दोनों अलग अलग, अलग बातें होगी भोजन करके भी हम अपनी इंद्रियों को बलवान बना रहे हैं और भोजन अगर हम ठीक से नहीं कर रहे हैं ऐसे भोजन कर रहे हैं जो हमारे कानों पर दूषित प्रभाव डाले हमारी आंखों को खराब करे हमारे दूसरे अंगों को खराब करे हम ऐसा अगर भोजन कर रहे हैं और फिर भी हम ओम बाक बाम प्रणय प्रणय प्रार्थना भी कर रहे हैं तो ये दोनों विरोधी बातें खड़ी हो जाएंगी ऐसी स्थिति में हमारी वो प्रार्थना काम नहीं करेगी क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम दरवाजा बंद करके सोएंगे और एक दरवाजा खुला छोड़ दिया और आगे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो ऐसा नहीं होगा तो यहां पर कह रहे हैं कि अपने शरीर को जो हम भोजन दे रहे हैं उस भोजन पर भी हमें यह विचार करना चाहिए कि कौन सा भोजन मेरे लिए अनुकूल है जिससे कि मेरा पूरा शरीर पूरी पूरी इंद्रिया ये सब पुष्ट हूं और बाद में छूने का यह है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें किसी अंग की याद नहीं आती मेरा पैर कहाँ है मेरा हाथ क्या है मेरा सिर कहाँ है हमें याद नहीं आती जब हम बीमार पड़ते हैं और जिस अंग से हमारी बीमारी शुरू होती है उस अंग पर हम बार बार हम हाथ रखते हैं बार बार हमारा हाथ जाता है जैसे छोटा बच्चा है उसके जब पेट में दर्द होता है तो बार बार वो पेट पे हाथ डालता है बार बार पेट पे हाथ फेरता है तो कहते हैं कि हमें इस क्रिया में बार बार इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये इंद्रिया बलवान हो, अर्थात हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे इन इंद्रियों की दुर्बलता हो जाए जैसे ओम बाक वाक दो बार आया इसमें बाक वाक एक तो है ये जीव वाली वाणी इससे हम बोलते हैं दूसरी वाणी वो है जिससे हम बोलते नहीं है हम बोल भी नहीं सकते तो दूसरी है बाघ इंद्रिये और जो पहली है वो अदृश्य है तो इसलिए दोनों को ही शक्ति प्राप्त हो दोनों को ही हम शक्ति दें ईश्वरी कृपा से दोनों ही हमारी हमारी शक्तियां बनी रहे इसलिए इस मंत्र में दो बार वाग-वाग का प्रयोग हुआ है ओम प्राण प्राण और ये दो बार प्राण इसका संकेत जो है वो हमारे नचने से है हम प्राणवायु नाश्ता के दोनों छिद्रों से लेते हैं वैसे तो पूरा शरीर ही हमारा श्वास प्रश्वास ले रहा है लेकिन वहां इससे तात्पर्य नहीं है यहाँ केवल दो छिद्रों से तात्पर्य है कि हम ईश्वर की कृपा से जो हमें वायु मिली है उस वायु को हम गंदी विकृत ना होने दें इसलिए प्राणायाम करने का विधान शांत एकांत स्थान में किया जाता है जहाँ फैक्ट्रिया चल रही हैं जहाँ बहुत शोर हो रहा है या जहाँ प्रदूषण बहुत अधिक है वायु बहुत अधिक गंदी है ऐसी जगह पे हम प्राणायाम करेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा तो इसलिए कहा है कि ओम प्राण प्राण हमारी प्राण प्राणवायु भी बलवान रहे यानी हम जब प्राण अंदर जब लेंगे तो हमारे फेफड़े भी बलवान बनेंगे हमारा पूरा शरीर निरोग होगा और जिनके फेफड़ों में गंदी वायु जाती है उनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है तो इस मंत्र प्रार्थना हमारे प्राण भी बलवान होम चक्षु चक्षु, चक्षु आंखे भी हमारे निरोग रहे इसके लिए प्रयास हमें स्वयं करना पड़ेगा आंखें निरोग रखने के जो जो उपाय हैं कई लोग कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी उम्र तक भी बिना चश्मे के पढ़ते रहते हैं कई ऐसे होते हैं कि दो साल का बच्चा है उसको चश्मा चढ़ा हुआ है बेचारा दो साल का बच्चा और डॉक्टर ने चश्मा चढ़ा दिया और कहा कि चौबीसों घंटे लगाना है सोने के समय को छोड़कर तो ये जो लापरवाही जो खाने पीने में होती है खाते हैं पीते हैं या माता पिता के अंदर जो बच्चों को खिलाने में लापरवाही होती है उससे क्या है कि बच्चों को बचपन में ही भगवान की जो प्राकृतिक आंख की जो ज्योति है उससे वो हाथ धो बैठते हैं बहुत कम हो जाती है तो कह रहे हमारी दोनों आंखें भी स्वस्थ रहें इसलिए हम यहाँ पर स्पर्श करते स्पर्श करने से याद आ जाती है कि हाँ हमारी आंखे स्वस्थ रहें हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें हमारे पैर स्वस्थ रहें और ओम स्रोत्रम श्रोतरम हमारे कान भी लंबे समय तक साथ देते रहे बहुत तीखी आवाज हमारे कानों से ना टकराए, एकदम बम विस्फोट हो गया है बहुत तेज आवाज में लोग सुनते रहते हैं जैसे यहां पर वो साधन लगा करके वो इयरफोन लगा करके और सुनते रहते हैं और तेज आवाज में सुनते रहते हैं तो तेज आवाज में सुनते रहने से क्या होगा कि हमारी आंखों की जो कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है और फिर ऐसा होता है कि हम मशीन लगाना शुरू कर देते हैं फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मशीन भी काम नहीं करती और हम बहरे हो जाते हैं। फिर कहते हैं आये, क्या कहा उसको दस बार समझ में आया तो इसके लिए हम शुरू से ही सावधानी रखे नाभि नाभि जो है वो हमारा केंद्र है जैसे यज्ञ की नाभि धरती की नाभी का क्या है यज्ञ की नाभी जैसे जहां पर भी हम यज्ञ करते वही उसका केंद्र है वही उसकी नाभी है तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये बीच में नाभी है और इस नाभि से पूरा शरीर संचालित है जैसे किसी की नाभी डिग जाती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है दस्त लग जाते हैं खाना पीना नहीं पसता है फिर किसी डॉक्टर तो ये नाभी आ, लाने की क्रिया वो कर नहीं सकते वो तो जानते नहीं उनसे तो दस्त नहीं रुकेंगे तो फिर किसी नाभि अपने स्थान पर टिकाने वाले से हम फिर वो करते हैं कि भाई उसके पास जाओ वो जानता है कि नाभि कैसे टिकाई जाती है, तो हम ठीक होते हैं। तो नाभि भी हमारी ऐसी हो कि इसकी क्रिया बिगड़ने ना पाए ऊंचे ठीक ढंग से हम बैठे ठीक ढंग से हम उठे ठीक ढंग से खाए नाभि का दुरुपयोग ना करें तो बच्चा जैसे माता की नाभि से जुड़ा रहता है बच्चे का संबंध जो है वो वहां रहता है तो ये हमारे हमारा जन्म से ही हमारा नाभि का संबंध सीधा सीधा पहुंचता है हम भोजन भी नाभि से ही लेते हैं बच्चा नाभि के द्वारा भोजन लेता है माता पिता के उससे तो कहते हैं कि नाभी हमारी स्वस्थ रहे और हृदय हृदय हृदय रोग से हम पीड़ित ना हो जाए हृदय रोग से पीड़ित होने के बहुत सारे चांस है बहुत सारे अवसर हैं। तो हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हमारा हृदय ठीक काम करेगा तनाव में ना आ जाए सुख है तो बहुत अत्यंत सुख में हम अपना आपा ना खो बैठे बहुत अधिक सुखी ना हो जाए कोई दुख का अवसर आ गया है कोई दुख खड़ा हो गया तो बहुत ज्यादा शोकग्रस्त ना हो जाए बड़ी उम्र के लोग है पहाड़ ना चढ़े बहुत तेज ना भागे सीढ़िया ना चढ़े जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हें चढ़ने में उतरने में खाने पीने में सावधानी रखनी है तो ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से सावधानी है कि वो हृदय रोग, रोग ना ही हो पाए इसके लिए तो पहले सावधानी रखें अगर हो गया है तो उसके लिए बहुत अधिक सावधानी रखें तो कहते हैं कि हृदय हमारा स्वस्थ रहे और जिस अंग से हम ठीक काम ले, लेते रहते हैं वो हमारा अंग स्वस्थ रहता है हृदय के व्यायाम करें शवासन करें योग निद्रा करें ऐसे बहुत सारी क्रियाए हैं कि हम अपने हृदय को शांत और स्वस्थ बलवान बना सकते हैं लंबे समय तक ये हमारा मित्र की तरह साथ दे सकता है आगे कहते हैं कंठा कंठ हमारा स्वस्थ है जिससे हम भोज, भोजन भी पहुंचाते हैं और गाते भी अच्छा है ईश्वर के ध्यान में आनंद लाने के लिए गाना भी बहुत जरूरी है ये जितने बड़े बड़े संत महात्मा हमारे देश में हुए हैं जो लोग एक बजा बजा करके गाते थे दादा बस्ती राम हरियाणा के वो एक रखते थे और जन थे लेकिन इतना बढ़िया गाते थे कि उसी से वो धर्म का प्रचार करते थे तो ईश्वर के ध्यान में गाना भी कोई बुरा नहीं है मन लगा करके गाए अंदर गुनगुनाए ईश्वर का गीत गाए नहीं आता तो बना कर के गीत गाओ तो कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा कंठ ठीक काम करता हो कोई ऐसी चीज ना खाए कि जिससे कंठ बैठ जाए और खराब हो जाए एक बहुत अच्छे उपदेशक थे बहुत अच्छा गाते थे लेकिन किसी दुर्भावना वाले व्यक्ति ने उनको ऐसा कुछ खिला दिया पता नहीं सिंदूर खिला दिया क्या खिला दिया कि पूरे जीवन भर उनका गला खुला ही नहीं वो गाने से जाते रहे तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत चीजें खा लेते हैं तो हमारा कंठ फिर काम नहीं करता तो इसलिए जो गायक होते हैं वो अपने कंठ को रखने के लिए बहुत उपाय करते हैं बहुत तरह से वो क्रियाएं करते हैं जिससे कि हमारा कंठ साथ देता रहे फिर कहते हैं ओम शिरा सिर भी हमारा बलवान हो सिर कैसे बलवान होगा यानी सिर को हम कैसे बलवान रख सकते हैं व्यायाम के द्वारा बलवान रख सकते हैं जैसे सुबह आचार्य श्री सोमदेव जी कह रहे थे जिनकी गर्दन अकड़ जाती है वो आयु ऐसे देखते हैं <laughs> गर्दन के व्यायाम करिए गर्दन के व्यायाम करेंगे तो सिर ठीक रहेगा नसें खुलती रहेंगी इस तरह से कर सकते हैं ऐसे करके घुमा सकते हैं चार पांच इधर पांच बार इधर तो इस तरह से गर्दन ठीक काम करती रहेगी नहीं सीधी रखेंगे तो कभी ना कभी अकड़ जाएगी तो हमारा सिर भी ठीक रहे ओम बाहुभ्याम यशो बलम अब ये यशो जो शब्द है ये आप सबके साथ लगा सकते हैं ओम बाक बाशो यशोबलम ओम प्राण प्राण यशो ओम चक्षु, चक्षु यशो यशोबलम सबके साथ इसको जोड़ दीजिए सबके साथ जोड़ने से क्या होगा कि कि हमारी वाणी प्राण और ये आंखें वगैरह हम इनसे ऐसा काम लें कि हमें इनसे यश और बल दोनों प्राप्त होते रहे यश कहाँ से मिलता है यश हमें समाज से मिलता है समाज से हमें बल मिलता है अगर हम वाणी से सोच समझ के व्यवहार करते हैं वाणी से हम एक अच्छा चिंतन देते हैं वाणी में हमारी मिठास है वाणी में अगर विवेक है वाणी हम कर्कश कटु रूखी सूखी नहीं बोलते विवेक पूर्वक हम दूसरों के साथ इस अद्भुत वाणी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उससे हमें यश और बल मिलेगा इसलिए कहते हैं ना कि वा, जो वाणी के स्वामी होते हैं वो पूरे समाज पर आधिपत्य जमा लेते हैं यज्ञ का एक मंत्र आता है आपने सुना होगा वाचम ना सुदतु जब हम मंत्र से चारोर जल छिलकते हैं तो जल छिलकने के बाद अंत में क्या आता है वाचम ना सुदतु हमारी वाणी स्वाद वाली हो गए इसमें मिठास हो इसमें माधुर्य हो सौंदर्य हो जिससे कि लोगों के फटे दिलों को हम सी दे उजड़े हुए लोगों को हम मिला दें बिछड़े हुए लोगों को हम एक कर दे दिख रहे हुए संगठन को हम एक कर दें, दिख रहे हुए परिवार को हम मिला दें। ये सबसे बड़ा वाणी का उपयोग है तो कहते हैं कि इन सबसे हमें यश और बल प्राप्त हो बाहुभ्याम और इन भुजाओं से भी हमें यश और बल प्राप्त हो हम इन भुजाओं से गलत काम भी कर सकते हैं, और हम इन भुजाओं से किसी की सेवा भी कर सकते और आगे कहा ओम करतल कर कर, कर कहते हाथ को तो कर ये पूरा हाथ हो गया और कर तल तल तल ये हो गया तल ये हो गया ठीक है और पृष्ठ ये हो गया तो पृष्ठ और तल यानी कर तल कर पृष्ठ यशो बलम तो कर तल हमारे हाथ का जो ये है तलवा भाग है ये भी यशोर बल को देने वाला हो आप विद्वान लोग इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं जो आपको जचे वो ले सकते हैं एक तो ये है कि हम मांगते ही ना रहे हाथ फैलाते रहे देव कुछ देव कुछ देव कुछ लोग कई बार दान मांगेंगे लेकिन अगर उनसे कोई कुछ लेने आता है तो कहते हैं ना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए एक पैसा नन्ना देने को तैयार नहीं हम दें तो ले भी हम लेना सीखें तो देना भी सीखें तो कहते हैं कर तल और पृष्ठ कुछ लोग कहते हैं कि अपने सफेद काले कर्मों को भी याद कर लिया कर अपनी कल्पनाए है ये काला ये चमड़ी थोड़ी शामली रहती है और ये थोड़ा पैसा रहता है तो कहते हैं अपने काले कर्मों को भी देख ले और अपने शुभ कर्मों को भी देख ले तो शुभ और अशुभ कर्म जो हमसे हो रहे हैं जिनसे हमारा जीवन बन रहा है या बिगड़ रहा है उन काले कर्मों पर भी अपनी दृष्टि रखो तो इन भावनाओं के साथ में ये इंद्रिय स्पर्श मंत्र यहाँ पर आ, आ, इसका अनुष्ठान किया जाता है अब कहते हैं ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्रा मार्जन में क्या करते हैं थोड़ा सा जल लेते हैं उसी तरह से बाएं हाथ में और फिर दाएं हाथ से ये जो चाहे तो घास भी ले सकते हैं और स्वामी जी फिर ये भी लिखते हैं अगर सुविधा नहीं है तो नहीं भी लें गर्मी है परेशान है ठंडे ठंडे पानी की छींटे अच्छे लगते हैं एकदम तो कहते हैं ये हाथ में जल लेकर के और थोड़ा सा जैसे ओम भू पुना तू ओम भूव पुनातु तु मंत्र पढ़ने के बाद क्रिया करें ओम स्वाहा पुनातु कंठे ओम महा पुनातु हृदये ओम जना पुना नाभ्याम ऐसे छीटे देते चले जाएं इसी तरह से यहाँ पर आया है तपा पुना पादयो दोनों पैरों में छीटे दें फिर सिर पे छीटे दिए और फिर पूरे शरीर पे छीटे दे दें इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने इंद्रियों को बलवान तो बना लिया है लेकिन अब हमें इनको स्वच्छ भी रखना है तो इस मंत्र को दोराएंगे ओम भो पोना तो बोलिए ओम भोग पोना नेत्रयो। कंठे ओ महापुना हृदय ओ पुना जना पुनाभ्या ओं तपा पुना, पुना पादयो ओम सत्यम पुना तो पुनशिर शिरसे ओम कम ब्रह्म पुना तो सर्वत्र तो इस मंत्र के साथ में प्राणायाम मंत्र का भी विधान है तो साथ में उसका भी हम पाठ कर लेते हैं और फिर इसके बारे में विचार करेंगे प्राणायाम मंत्र में जब प्राणायाम करते समय हम रुकते हैं बाहर या अंदर जैसे बाहर रुके हुए अंदर हमने श्वास को रोक लिया है तो आप कहीं भी रुकते हैं एक तो है कि बाहर प्राणायाम के साथ केवल बाहर ही श्वास को रोकना होता है आभ्यांतर प्राणायाम के साथ केवल अंदर ही प्राण को रोकना होता है यथा सामर्थ, लेकिन कुछ ऐसे प्राणायाम भी है कि आप बाहर भी यथा शक्ति रोक सकते हैं और अंदर भी यथा शक्ति रोक सकते हैं तो चाहे बाहर रोकें या अंदर रोकें, बाहे प्राणायाम करें या आभ्यांतर प्राणायाम करें या स्तंभ वृत्ति करें या बाहे आभ्यंतर क्षेत्री करें जो ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथों में जिनका उल्लेख किया तो इस मंत्र का ध्यान करते हुए उस समय को हम व्यतीत करें तो बोलेंगे थोड़ा थोड़ा ओम भू ओम भुव ओम, ओम स्वहा ओम, ओम महा ओम जन ओम तपहा ओम सत्यम तो इस मार्जन मंत्र के अंदर इसमें बहुत स्पष्ट है और किताबों में इनके अर्थ दिए भी हुए हैं मैं तो केवल थोड़ा सा केवल उसको खोल रहा हूं आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि इससे हमें और कौन कौन सी शिक्षा ले, लेनी चाहिए तो कहते हैं कि ओम भू पुनातु सिरसि भू यहां पर ईश्वर के लिए आया है जो संपूर्ण जगत का आधार है और उससे प्रार्थना की जाएगी हे भगवान हे दिव्य जीवन के आधार आप हमारे सिर में पवित्रता प्रदान कीजिए सिर ये जानन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का उद्गम है इसमें जानद्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है आप खोपड़ी खोल के देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे कोई आप में से कोई डॉक्टर साहब और कहेंगे साहब हम तो मुर्दे को देखेंगे खोल करके देखे मा जानी कर्म इंद्री है कि नहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि वो एक इतनी सूक्ष्म है कि डॉक्टरों के औजार उसको पकड़ नहीं सकते तो पांच जानेन्द्री पांच कर्मेंद्रियों का जो स्रोत है वो यहाँ पर है और यही से सा सारी बातें निकलती है अच्छी भी निकलती है और बुरी भी निकलती है तो कहते कि ये जो सिर है हमारा इस सिर को आप पवित्र करने की मुझे प्रेरणा कीजिए एक तो सिर धोकर के हम पवित्र करते हैं साबुन लगाएं, जो भी हम लोग करते हैं मिट्टी से जैसे भी है उसे हमारा सिर साफ हो जाता है। लेकिन आंतरिक पवित्रता तो बाहे पवित्रता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता ज्यादा महत्व रखती है तो यहाँ से राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या द्वेष नकारात्मक चिंतन भी यही से निकलता है और यहीं से प्रेम करुणा दया सहानुभूति तालमेल बैठाना साहस विवेक धैर्य निर्भयता ये भी यहीं से निकलता है तो कहते हैं ये जो सब अच्छी और बुरी भावनाओं का जो केंद्र है कहते हैं कि ये केंद्र जो है हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें नकारात्मक चिंतन को जगह ना हो हम इसको अंदर से स्वच्छ रखें हर समय हम इसको ए, सहज जो स्वभाव है जो विनम्रता है सज्जनता है करुणा है दया सहानुभूति निर्भयता पराक्रम अपने इन गुणों को हम अपने हृदय में स्थान दें ताकि हम कभी भी अपने जीवन में हताश निराश ना हो तो हमारे सिर में इन गुणों की स्थापना कीजिए और ये मनोविज्ञान मनो का सिद्धांत है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं हमारी जैसी भावना है कुछ लोग प्रसन्न मुख होते हैं हर समय हंसते ही रहते हैं उनके चेहरे पर कभी रोना या कभी ईर्ष्या कभी द्वेश ऐसा दिखता ही नहीं है रोते हुए हंसा देते हैं अरे भाई और ठीक चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। क्या हो? सुस्त बैठे हो तो रोते हुए हंसा देते हैं प्रसन्नमुख रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं अंदर अंदर जलते रहते हैं ईर्ष्या करते रहते हैं दूसरे की उन्नति से दूसरे के स्वास्थ्य से दूसरे के कार्यो से दूसरे की क्रियाओं से लोग द्वेष करते रहते हैं हम सब अनुभव करते हैं भाई इसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए इसकी ऐसी खोपड़ी होनी चाहिए इसके ऐसे वस्त्र होने चाहिए इसकी चाल ऐसी होनी चाहिए इसकी गर्दन ऐसी होनी चाहिए यज्ञ में बैठे बैठे ये गलत क्यों कर रहा है इसको सही करना चाहिए व्यर्थ में ही हम जलते रहते हैं कुड़ते रहते हैं कुड़ना तो जो जलने कुड़ने वाले हैं वो भावना भी हमारे अंदर यहीं भरी पड़ी और मन को साफ सुथरा रखते हैं मन को प्रसन्न रखते हैं वो भी भावना है तो हमारे सिर में आप पवित्रता कीजिए ओम भुभा पुनातु हमारे दोनों आंखे भी हमारी पवित्र हो एक तो बाहरी और एक अंदर से पवित्र हो मन अगर साफ है तो आंखें साफ हो ही जाएंगी आगे कहते हैं ओम सुहा पुनातु कंठे कंठ में ओम सुहा हे सुख स्वरूप प्रभो कंठे पुनातु हमारे कंठ में पवित्रता करो पुनातु लोट लकार का पुरो गए कंठ में पवित्रता करो ओम महा पुनातु हृदय हे महान पूजनीय परमेश्वर महा यह परमेश्वर के लिए आया है हे महान पूजनीय परमेश्वर मम हृदय पुनातु मेरे हृदय में पवित्रता करो तो मेरे मेरे हृदय में पवित्रता कैसे करेगा जैसे परमेश्वर महान है उदार है ऐसे हमारा भी हृदय उधार बने संकुचित संकीर्ण क्षुद्र बने हमारे हृदय में दूसरे के लिए भी स्थान हो हम दूसरे के हृदय में स्थान चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के लिए अपने हृदय में स्थान देना चाहिए ओम जनापुनातु नाभ्याम नाभि हमारी पवित्र कीजिए तपा पुनातु पादयो हमारे दोनों पैरों में हे तपस्वी ईश्वर तप करता है तो हमारे दोनों पैर तब करने वाले हों निकम ना बैठ जाए नहीं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा तो इन पैरों को क्रियाशील बनाते रहे ओम तो सत्यम तो पुना तो पुनः हालांकि एक बार कहा जा चुका है कि हमारे सिर में पवित्रता कीजिए फिर इसको दोहराया जा रहा है इसका अर्थ यह है कि जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसको हम दो बार नहीं कई बार भी दोहरा सकते हैं जैसे हम किसी से कहते हैं जाओ भाई अब वो फिर भी खड़ा है अरे जाओ जाओ अरे जल्दी जाओ ना अब जब हमने एक बार जाओ कही दिया तो बार बार जाओ जाओ की कहने की आवश्यकता है वहां पर सार्थक है वहां पर कोई पुनरावृत्ति दोष नहीं है जैसे लोग कहते हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति दोष है जाओ एक बार कह दिया बस होगी छुट्टी नहीं ऐसा नहीं तो प्रकरण के हिसाब से हम एक शब्द को बार बार भी दोहरा सकते हैं यहाँ पर जो दोबारा यहाँ पर सिर को पवित्र करने की जो बात कही है क्योंकि इस सिर से जो है हम आंख के द्वारा और काम के द्वारा बहुत कुछ सिर में इकट्ठा कर लेते हैं। दिन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं हिंसा के क्रोध के व्यविचार के बहुत अवसर है कंजूस पने के बहुत अवसर हैं, लोभ के बहुत अवसर हैं, और ध्यान के प्रेम के बहुत कम अवसर हैं। ऐसी चीजें हमें मिलती नहीं आप कोई फिल्म खोल के देख लीजिए उसमें हिंसा क्रोध घृणा यही मिलेगा कोई भी फिल्म देख लीजिए, आप चाहे भक्ति की हो और चाहे वैसी हो तो ये कहाँ मिलेंगी ये चीजें मिलेंगी सत्संग से विद्वान को संपर्क से स्वस्थ साहित्य पढ़ने से तो कहा कि हमारा जो है ये सिर को इसीलिए कहा कि हमारे सिर में बार बार हम पवित्र बने हम सिर में कोई भी नकारात्मक विचार निगेटिव थिंकिंग हम इसके अंदर नहीं आने दें सदा पॉजिटिव थिंकिंग रखें सकारात्मक विचार हम करते रहे ओम खम ब्रह्म पुना पुनातु सिरसि ओम खम भ्रम पुनातु सर्वत आप कहते हैं सब जगह पूरा ये जो शरीर है कोई भी स्थान ऐसा ना छूट जाए कि जिससे कोई गंदगी ठहर जाए हमारे शरीर में यूरिक एसिड भर जाता है बहुत ज्यादा है बुढ़ापे में विशेष रूप से यहाँ यूरिक एसिड भरता है यहाँ भरता है जहां जहां भी अंग क्रियाशोल नहीं सील नहीं होते वहाँ प्राय करके दर्द होने लग जाते हैं विशेष रूप से बुढ़ापे में जवानी में तो आदमी क्रियाशील रहता है बुढ़ापे में सुस्त पड़ जाता है तो इसलिए अगर वृद्धावस्था में भी हमें क्रियाशीशील होना है तो हमें सर्वत्र पूरे शरीर को क्रियाशील बनाना है हाथों को उंगलियों को कई बार आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं तो उनके हाथ ऐसे से कापने लग जाते हैं होता नहीं होता सिर कापने लग जाता है हालांकि कोई बीमारी भी हो सकती है लेकिन अगर हम प्रयास करें तो हम हाथों के उंगलियों के व्यायाम करते रहे सिर के व्यायाम करते रहे तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो कहते हैं कि सर्वत्र खम ब्रह्म सर्वत्र खम कहते हैं ब्रह्म को और ब्रह्म की ब्रह्म भी ब्रह्म को कहते हैं तो कहते हैं खम जो आकाश के समान जो ब्रह्म है वो सर्वत्र हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखे और आगे प्राणायाम मंत्र जो है वो इसमें जैसे भू ईश्वर का ही नाम है और मह जो इस मार्जन मंत्र में विशेषण आ गए है ईश्वर के इसमें लगभग सब आ गए हैं और सत्यम सत्य स्वरूप है तो प्राणायाम करते समय जब हम अपने मन को इन मंत्रों पर या इन मंत्रों के भावों पर ध्यान देते हैं। इन मंत्रों को जब करते हुए ध्यान देते हैं तो हमारी वृत्तियां जो है वो फिर रजोगुणी तमोगुणी आने से रुक जाती और हम सात्विक बने रहते हैं नहीं तो कई बार ऐसा अनुभव में आया है कि प्राणायाम करते समय भी हमारे अंदर हमारी बिना इच्छा के यानी हालांकि हमारी बिना इच्छा कोई विचार नहीं आता लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे विचार ले आते हैं प्राणायाम के अंदर कि जो विचार हमें नहीं करने चाहिए तो आज इन तीन मंत्रों का क्रम समाप्त हुआ आगे की चर्चा फिर करेंगे